गीता तत्वचिंतन बीसवा प्रवचन आत्मज्ञान से पाप भय का नाश गीता गीताध्याय दो श्लोक उन्नीस से इक्कीस या एनम वेद्य हंताम येनम मन्यते हतम उभु न विजानितो तो ना हंति न हन्यते इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है और जो उसे मारा गया मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं यह आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है न जायते मृते वा कदाचिन नाजम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोंम पुराणो न हण्यते हन्यमाने शरीरे यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता ही है ऐसा नहीं कि यह नहीं होकर फिर से हो जाता है अथवा यह भी नहीं कि यह होकर फिर से अभाव रूप हो जाता है यह आत्मा तो अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है वह शरीर के नष्ट होने पर नाश को नहीं प्राप्त होता वेदाविनाशीनमित्यम या एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति हंति कम हे अर्जुन जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष भला किसी को कैसे मार सकता है अथवा मरवा सकता है पाप के भय का निराकरण भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में छिपे पाप के भय को दूर करने का प्रयास करते हैं ठीक है हम नित्य और अविनाशी आत्मा के आधार पर खड़े होकर का और दुर्बलता को जीत लेते हैं अपने भीतर साहस को जगाते हैं पर हत्या करने का पाप तो लगा ही रहेगा ना? हम कह चुके हैं कि अर्जुन दो प्रकार के भय से ग्रस्त था एक था हार का भय और दूसरा था पाप का भय हार का भय कायरता और साहस के अभाव से उत्पन्न हुआ था पहले के श्लोकों में अर्जुन के इसी भय को दूर करने की चेष्टा की गई है अनित्य का भय नित्य से ही दूर हो सकता है विनाशी का भय अविनाशी ही दूर कर सकता है देह पर खड़ा साहस देही पर खड़े साहस की तुलना में नगन्य है इसीलिए श्री भगवान नित्य और अविनाशी देही का पाठ पढ़ाते हैं अब अर्जुन का पाप भय कैसे हटे अर्जुन सोचता है कि गुर्जनों को मारकर पाप ही तो हाथ लगने वाला है आत्मी स्वजनों की हत्या से बढ़कर और कोई पातक नहीं है श्री कृष्ण अब इसी पाप भावना को दूर करने की औषधि प्रदान करते हैं पाप का कारण अज्ञान ही हुआ करता है जहाँ मयपन का बोध है कर्तापन है वहीं भोक्तापन भी आ जाता है यदि कर्तृत्व का अहंकार न हो तो इसका तात्पर्य हुआ कि क्रिया के साथ मेरापन नहीं जुड़ा है इसका परिणाम यह होता है कि उस कार्य से उत्पन्न होने वाले फल के प्रति भी मेरापन तब नहीं होता क्रिया के साथ ममत्व भाव कर्तापन को जन्म देता है और फल के साथ ममत्व तो भोक्तापन का कारण होता है यदि क्रिया से मैंपन हट गया तो कर्ता से फल चिपक नहीं पाता और तब क्रिया का गुण या दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाता